ऋग्वेदीय आयतरे उपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम खंड के तृतीय मंत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ द्वितीय मंत्र में लोक सृष्टि बताई गई परमेश्वर के द्वारा सृष्ट अंभ आदि लोक अनेक प्रकार के हैं विलक्षण विलक्षण हैं उन लोकों की अपनी अपनी जो विशेषता है एक दूसरे से वैलक्षण्य है वह सुरक्षित रखने वाला तत्त लोकों का संरक्षक को बनाने की संरक्षक की सृष्टि बताने वाला तृतीय मंत्र है इसलिए तृतीय मंत्र में भी बताया गया उस परमेश्वर का द्वितीय ईक्षण प्रथम ईक्षण तो प्रथम मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया था लोक सृष्टि विषयक वह ईक्शण था और उस ईक्षण को साकार करने के लिए लोक सृष्टि द्वितीय मंत्र में बताई गई अब तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध में जो ईक्शण बताया जाएगा उसका विषय बदला हुआ रहेगा पूर्व ईक्शण का विषय था लोक सृष्टि इस ईक्षण का विषय होगा लोकपाल सृष्टि है सृष्टि ही विषय लेकिन सृज्यमान अलग अलग है पूर्व में सृज्यमान थे लोक यहां सृज्यमान है लोकपाल इसलिए तृतीय मंत्र के पूर्वार्ध में बताया गया कि परमेश्वर ने क्षण किया कि ये जो परस्पर विलक्षण मेरे द्वारा सृष्ट लोक हैं इनके पालन करता लोकपालों को भी मैं बना लू इनको सुरक्षित रखने के लिए ऐसा ई क्षण परमेश्वर ने किया यह तृतीय मंत्र का पूर्वाध बताता है और इस द्वितीय ईक्षण के विषय को प्रकट किया परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए ऐसे तो सृष्टि बताई जाएगी लोकपालों की आपके चौथे मंत्र में लेकिन लोकपाल सृष्टि उपयोगी बताई जा रही है विराड़ की उत्पत्ति तो सो अध्य एव पुरुषम समुदृत्य अमूर्छयत ये जो उत्तराध है यह विराड़ की सृष्टि को बताने वाला है विराड कहा जाता है ब्रह्मांड को यद्यपि ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूर्वक ही लोक उत्पत्ति पहले भाष्य में भाष्यकार भगवान बता चुके हैं तो भी सो एव पुरुषम समुद्रित्य अमूर्चयत यह उत्तरार्ध जो विराड की उत्पत्ति बता रहा है वह विराड पूर्वसृष्ट ब्रह्मांड से अलग नहीं है इसलिए पूर्व सृष्ट ब्रह्मांड की ही उत्पत्ति का यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है क्योंकि यहाँ विराड की सृष्टि यह विवक्षित नहीं है मुख्य प्रतिपाद्य नहीं है प्रकृत नहीं है प्रकृत है द्वितीय संकल्प के विषय भूता सृष्टि तो द्वितीय संकल्प की विषय भूता सृष्टि है लोकपाल सृष्टि उसे माना जाएगा तात्पर्य विषयभूत प्रकृत और उस प्रकृत लोकपाल सृष्टि उपयोगी तया ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति जो पहले कही गई है वही विराट की उत्पत्ति है उसका अनुवाद मात्र यहां पर किया जा रहा है इसलिए विराट अलग और ब्रह्मांड अलग है ये नहीं समझना ब्रांड पूर्व में आकाश आदि पंचभूतों से बना हुआ जो ब्रह्मांड है वही विराट है और उसकी उत्पत्ति पहले बता चुके हैं यहां पर अनुवाद है विराट उत्पत्ति का इससे बताया गया कि उस संघकर्ता द्वितीय ईक्षणकर्ता परमेश्वर ने पर अप शब्द का पंचमी का बहुवचन है ना यह और अप शब्द उपलक्षण है बाकी चार भूतों का भी इसलिए अद्य का अर्थ निकलेगा पंच पंचभूतेभ्य पंचीकृतेभ्य पंचभूतेभ्य पंचीकृत जो पंचभूत यानी स्थूल पंचभूत उन स्थूल पंचभूतों से पुरुषम समुद्रत तो यहां पुरुष शब्द का अर्थ है पुरुषाकार और उस पुरुषाकार भाग को समुदृत्य अर्थ है अलग निकाल करके अमूर्छेद का अर्थ हैं सावयो कर दिया अवयवान बना दिया इस प्रकार का मूल का अर्थ हम लोग बता देख चुके हैं कल अब भाष्यकार भगवान तृतीय मंत्र की जो व्याख्या कर रहे हैं सर्वप्राणी कर्म इत्यादि से इसका अवतरण है टीका में सर्वप्राणी इत्यादि का तद व्याचे सर्वप्राणी मूल मंत्र का अवतर था टीका में मे पूर्ववाला स ईक्षत अत्मात्मज संसारी तब्बे से लेकर के ओ वक्तुम आरभते यहाँतक मूल मंत्र का अवतरण था अब तदव्याचे इत्यादि भाष्य का अवतरण मूल मंत्र की व्याख्या भगवान भाष्यकार कर रहे हैं सर्व प्राणी कर्म अधिष्ठान भूतान चतुरो लोकान सृष्टवा स ईश्वर पुनरवीक्षत तो लोक का विशेषण है चतुरह और सर्वप्राणी कर्म अधिष्ठान भूतान ये दो विशेषण है कौन सी विभक्ति है प्रथमा हाँ। तो एक वचन नहीं चतुर जब अदंत शब्द होगा तो उसका प्रथमा का एक वचन चतुरह बनेगा लेकिन यह है चतुर शब्द रेफांत उसका द्वितीया का बहुवचन चतुर यह चतुरह बना द्वितीया का बहुवचन है रेफांत चतुर शब्द संख्या का वाचक है और अदंत चतुर शब्द जो प्रातिपदिक रहेगा अदंत चतुर उसका अर्थ निकलेगा चालाक बड़ा चतुर है कहते हैं ना चतुर यानी चालाक तो वहां वो अदंत शब्द नहीं है रेफांत है जो संख्या का वाचक है तो चार लोग बताए थे ना अंब मरीचि मर आपह इन चार लोगों को बताने वाला ये शब्द है तदगत संख्या को ये चारों लोग कैसे हैं तो कहते प्राणी कर्म फल फलुपा, फलोपादान अधिष्ठान भूत है तो प्राणियों का जो कर्म प्राणियों के द्वारा किया गया कर्म प्राणी कर्म है और उस कर्म का जो फल है कर्म का फल क्या है सुख दुख और उस कर्म फल का भी अधिष्ठान भूत तो चार लोक है यानी इन्ही लोकों में रह करके सुख दुख का अनुभव होता है ना मृत्यु लोक में होने वाले सुख दुख से विलक्षण सुख दुख है नारकीय लोक में होने वाले सुख दुख और उससे विलक्षण सुख दुख है स्वर्ग में होने वाले सुख दुख इसलिए मा, माना जाएगा और अंतरिक्ष में रहने वाले भी प्राणियों के सुख दुख अलग अलग है ना ये सुख दुख ये है कर्मफल इनमें साती सहयता है वही लक्षण क्या होगा साती साथति सहति साती साथीशय सह में अतिशय शब्द का अर्थ होता है विशेष तो साथतिश का अर्थ हो जाएगा विशेष और साती सहिता का अर्थ हो गया विशेषता वो विशेषता क्या है तो सविशेषता हैं आपकी तारतम्य आधिक्य और नूनता इसलिए कर्म कर्म फल भूत सुख दुख का भी विलक्षण विलक्षण है लोक विलक्षण है तो विलक, विलक्षण स्थान में होने वाला अनुभव भी विलक्षण विलक्षण होगा ना सुख दुख का अनुभव तो उस फल को भी माना जाएगा फल का अधिष्ठान भी इन लोगों को और तद उपादान इसमें तद उपादान शब्द से लिया जाएगा फल ग्रहण और ग्रहण का अर्थ होता है ज्ञान ज्ञान का अर्थ होता है सुख दुख का ज्ञान परोक्ष होता है कि अप्रोक्ष होता है परोक्ष होता अपरोक्ष होता है। तो इसलिए तद उपादान से सुख दुख का अनुभव ये लिया जाएगा और सुख दुख का उपादान कारण भी लिया जाएगा उपादान भी उपादान यानी अनुभव सुख दुख और सुख दुख का अनुभव और सुख दुख का उपादान कारण सुख दुख का उपादान कारण कौन है कार्यभूत सुख दुख का उपादान कारण कहा होता है सुख दुख हा? आत्मा में अंतकरण में इसलिए अंतकरण को माना जाएगा उपादान जो प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति है अंतकरण की यह है सुख और इनसे विपरीत वृत्ति है दुख प्रतिकूल विषय के दर्शन प्राप्ति तथा अनुभव से होने वाला दुख अनुकूल विषय के दर्शन प्राप्ति एवं अनुभव से होने वाला वो सुख, वो सुख, प्रियमोद प्रमोद वृत्तियां होती है तो उसका उपादान हो जाएगा अंतकरण तो अंतकरण के भी अधिष्ठान लोक और उपादान शब्द का दोनों अर्थ लेना उसका साक्षात्कार भी सुख दुख साक्षात्कार रूप जो भोग है वो भोग और सुख दुख का उपादान शब्द से ये भी ले सक, लिया लेना है अंतकरण भी और तत्साधन तो फल हुआ सुख दुख तद उपादान हुआ उसका भोग यानी साक्षात्कार और तत्साधन यानी साक्षात्कार का साधन वो कौन है तत्त तत लोगों के जो अनुकूल प्रतिकूल विषय हैं उनका दर्शन उनकी प्राप्ति और उनका भोग अनुभव होने से ये होगा सुख दुख का अनुभव इसलिए तत्साधन का मतलब सुख दुख के अनुभव का जो साधन है इन तीनों का भी अधिष्ठान सुख दुख सुख दुख का अनुभव और सुख दुख का सुख दुख अनुभव का साधन इन तीनों का अधिष्ठान भूत लोक है कौन सर्व प्राणी कर्म फल फलभूत फलोपादान भूतान कार अर्थ टीका कार ने यह किया है टीका में लिखा है ना फल से तदुपादान से तत्साधन से अधिष्ठान भूतान इत्य अर्थ है जो लोक का सर्व प्राणी कर्म फलोपादान अधिष्ठान भूतान ये विशेषण है ना इस विशेषण का अर्थ टीका में टीका कारण ने यह किया है अब तो ये जो इन दो विशेषणों से युक्त लोक स ईश्वर पुनर्व यानी सृष्टवा इन लोगों को बना करके ईश्वर ने फिर से ईक्शण किया पुनः शब्द ये बताता न कि पहले भी ईक्शण हो चुका है अब ये दूसरा ईक्षण है तो पुनः यानी फिर से ईक्शन किया ई क्षण का विषय कौन है तो उसे इमेनु लोका इत्यादि पूर्वार्ध ही बता रहा है ना ई के बाद वाला ई के विषय को बताने वाला वाक्य है उसकी व्याख्या करते भाष्कर भगवान कि इमेनु नु अंभ प्रभृतो इत्यादि ये भाष्य है ई के विषय को बताने वाले मूल मंत्रस्थ वाक्य की व्याख्या और इस व्याख्यारूप भाष्य का अवतरण है टीका में अब पहले नू शब्द का अर्थ करते हैं इमे नु अंब प्रभृत इत्यादि में जो नू शब्द है जो मूल में भी है भाष्य में भी मूल में होने से आएगा ही तो अव्यनाम अनेकर्थत्वा तो नु शब्दस स्तू शब्दार्थम वैलक्षण्यम लोकाना आह इह इमेनु इति तो नु ये अव्यय है तो अव्यय होने से एक अच्छ जो अव्यय होता है उसकी निपात संज्ञा होती है निपात एकाज अनांग ऐसा है ना आंग भिन्न एकाज की निपात संज्ञा होती है जो अव्य का है उनके तो और निपाता नाम अनेक अर्थत्वात ये व्याकरण का नियम है नि, निपातों के अनेक अर्थ होते हैं तो नू निपात होने के कारण निपात संजक अव्यय अब, होने के कारण क्या होगा कि नू की नू इस शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे तो यहां पर तू शब्द के अर्थ में है उसका प्रसिद्ध अर्थ तो वितरक है लेकिन यहां तू शब्द के अर्थ में होगा और तू शब्द का प्रसिद्ध अर्थ है वैलक्षण्य इसलिए नू शब्द तु शब्दार्थ जो वैलक्षण्य है वह बताएगा किसमें लोका नाम तो लोकों के वैलकन्य का बोधक मूल में नू शब्द है कौन सा नू शब्द एवं यमे लोका दो शब्द दो नु शब्द है ना यहां पर इमेनु लोका और लोकपाला नु सृजा तो वहां लोकपाला नू नहीं है लोकपाल लोकपाललान और ऊ है वो तो नू टागम होता है ना गमो रस्वादची लेकिन रसो रस्व तो नहीं है ना इसलिए नू ही निकालना पड़ेगा तो लोकपाल इत्रिन नू सृजाई थी ऐसे भाषे में भी आ रहा है ना तो नू ही है लेकिन पहले नू का अर्थ है वैलक्षण्य लोकगत वैलक्षण्य इस अभिप्राय से लिखते हैं कि इमे नु अंभ प्रभृतो मया सृष्टा लोका लोकपालयित्री वर्जिता विनश्येयु तो इमेनु लोका इतने का एक वाक्य बनाया जा रहा है लेकिन तिगंत पद नहीं है ना इसमें कोई तो बिना तिंग का तो वाक्य नहीं होता ना तिगंत पद होना चाहिए एक तिंग वाक्यम इस व्याकरण के नियम के अनुसार तो वि नश्ययू इस क्रियापद का अध्यय करना विनश्ययू ये तिगंत हो जाएगा ना और उसका कर्ता होगा ये विलक्षण लोक यह जो विलक्षण लोक हैं मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए ये नष्ट होंगे वि नष्ट हो जाएंगे कब नष्ट होंगे तो एक हेतुगर्भ विशेषण है परिपालय वर्जिता ये तो परिपालयित्री वर्जिता संत यहां पर संत पद का अध्यय कर दीजिए विनश्यु के पास में तो परिपालयिता अनेक लोकों का परिपालयिता उसे लोकपाल कहा जाएगा तो लोकपाल रहित हुए ये जो लोक हैं वे विनशयु नष्ट हो जाएंगे इमेनु लोका इतने का अर्थ निकलेगा तस्मा रक्षा लोकपाला पालयितीजा श्रीजा, सृजई यानी सृजय अहम तो श्रीजे ये लोट है लोडंत है ना उसको पहले भी बताया था लटंत करना लोडंत को लड़ंत करना यानी लोट लकारांत जो है वो लट लकारांत समझा करना तो श्रीजे यानी अहम श्रीजे इति यानी इति ईक्षत इसके साथ अन्वय करना परमेश्वर ने ऐसा किया कि यह मेरे द्वारा सृष्ट विविध लोक यदि लोकपाल नहीं होंगे तो नष्ट हो जाएंगे तस्मात यानी उस कारण से वे बने रहें उनकी स्थिति रहें इस अभिप्राय से इन लोकों के संरक्षण के लिए लोकपालों को बना लू ऐसा संकल्प कहो या इ क्षण कहो उस परमेश्वर ने किया ये द्वितीय संकल्प का विषय ये रहा इस प्रकार ये पूर्वार्ध की व्याख्या पूरी हुई भाष्य में अहम <coughs> इति इन दो पदों का अन्वय एक क्षत्य के साथ है एक सत्य के साथ है ये बत, बताते हैं टीकाकार कि अहम् इति इति अहमअतेति पूर्वेण अहम् इति अहमत ऐसा इति का अर्थ निकलेगा एवं प्रकार ईक्षण किया अब उत्तरार्ध की व्याख्या भाष्कार भगवान प्रारंभ करते हैं एवं ईक्षिवा इत्यादि से एवं क्षिका अवतरण है टीका में लिंग सम, लिंग शरीरस्य अभिमानी नाम विराड अवयो जन्यत्वा तो विराड अवयो आह एवं इति तो जो लिंग शरीर है समष्टि सूक्ष्म शरीर है लिंग शरीर कहा जाता है सूक्ष्म शरीर को समी सूक्ष्म शरीर विराड अवयो जन्य है और तद अभिमानी देवता भी विराड अवयोजन्य है ये दोनों विराड अवयो जन्य है विराट अवय जन्य है का मतलब यहां वेदांत में जनी यानी उत्पत्ति क्या है अभिव्यक्ति समि सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति हो जाएगी समि सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति और तद अभिमानी नाम का मैं तद शब्द से लेना सूक्ष्म शरीर के अवयवों के अभिमानी जो देवता है अभिमानी देवता यानी अधिष्ठात्री देवता उन अधिष्ठात्री देवताओं की भी अभिव्यक्ति ही हो जाएगी उत्पत्ति और वो जहां होती है विराट अवयव जन्यवात्मे विराट अवय और जन्य पद में कौन सा समास होगा पंचमी तत्पुरुष समास है कि सप्तमी तत्पुरुष समास है सप्तमी तत्पुरुष रहेगा विराट अवयवेशु जन्या अभिमा, अभिमानी है ना देवता अभिमानी नाम ये देव पुलिंग शब्द इसलिए जन्य अभिमानी प्रथमा का एक वचन बनेगा और षष्टी का बहुवचन बना है तद अभिमानी नाम और लिंग शरीर इन दोनों को लेने के लिए लिंग शरीर से भी समझना लिंग शरीर के अलग अलग अवयव लिंग शरीर के अलग अलग अवयव कौन है सत्रा तत्व पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय पंच प्राण मन बुद्धि इनको समष्टि लिंग शरीर शब्द से ग्रहण करना तो इन अवयवों का लिंग शरीर के अवयवों की भी अभिव्यक्ति कहा होती है विराट के अवयव में विराट है समष्टि स्थूल शरीर तो जैसे वेष्टि स्थूल शरीर में जो वेष्टिस्थूल शरीर के अलग अलग अंग हैं है हस्तपादादि उनमें हस्तादि इंद्रियों की अभिव्यक्ति होती है नहीं तो इंद्रिय की समष्टि सूक्ष्म शरीर तो बनता है किसे सूक्ष्म शरीर किससे बनता है आप अपंचकृत पंच महाभूतों से और विराड तो बना है स्थूल पंचभूतों से और उसके अवयव भी माने जाएंगे स्थूल पंचभूतों से ही बने हुए इसलिए विराड के अवयव गोलक हैं। जैसे हमारा स्थूल शरीर वेष्टि स्थूल शरीर वेष्टि आपके क्या नाम भौतिक जो भूत है स्थूल भूत उनसे बना है और उनसे बने हुए अवयवों को भी माना जाएगा स्थूल भूतों से ही बने हुए वे हैं इंद्रिय के गोलक और इंद्रिय के गोलक में ही इंद्रियों की अभिव्यक्ति होगी और जहा इंद्रियों की अभिव्यक्ति है वहीं पर आकर के उन इंद्रियों के अधिष्ठाता देव भी रहेंगे तो ये अक्षी जो है गोलक है उसमें नेत्र इंद्रिय रहता है तो नेत्र इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवता जो आदित्य हैं, वो भी यही आकर के निवास करेगी ना नेत्र में ही अंश रूप से ये सा, जितने प्राणी हैं, उन सब प्राणियों के स्थूल शरीर का अंग विशेष जो अक्षी उन अक्ष में आकर के अक्षिस्थ इंद्रिय के अधिष्ठाता के रूप में सूर्य बैठते हैं रहते हैं अभिव्यक्त होते हैं वहां पर लेकिन अंश रूप से और एक अंश रूप तो एक सूर्य देवता का अपना अलग है अंश रूप धारण करके यहाँ बैठते हैं इसलिए अंश अलग अनेक है वेष्टि के दृष्टि से और समि जो अंशी है समष्टि का नेत्र है इसलिए विराट तो वो है ना चांदो के उपनिषद में जो आई है उपासना जिसका लोक वैराज उपासना कही ना विराट की उपासना है वो अक्ष लोक तो उसका शीर है चंद्र सूर्य उसके नेत्र हैं यह सब आता है ना विराट पुरुष की और गीता में जो विश्व रूप दर्शन करा वह विराड है और उस विराट के अवयव से सूक्ष्म शरीर के अवयव उत्पन्न हुए और तद अभिमानी देवता उत्पन्न हुई ऐसा अर्थ करेंगे तो वेदांत प्रक्रिया का विरोध होगा इसलिए टिप्पणीकार ने पांच नंबर हाँ तीन नंबर टिप्पणी में लिखते हैं कि तत्र अभिव्यक्ते, विराड अवयोजन्यवाद का टिप्पणीकार ने अर्थ किया तत्र अभिव्यक्ते जन्यवात का अर्थ कर दिया अभिव्यक्ते पंचमीअंत और तत्र शब्द से ग्रहण करना विराड अवयों को इसलिए विराड अवयवेशु जन्यवात ऐसा सप्तमी तत्पुरुष समास होगा तो विराड के यानी समष्टि स्थूल शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उन अंगों में समष्टि शरीर के अलग अलग अंगों की अभिव्यक्ति होती है और उन अंगों के अधिष्ठात्री देव की भी अभिव्यक्ति होती है इस अभिप्राय से लिखा कि समष्टि लिंग शरीरस्य से तद अभिमानी नाम विराड अवयो जन्यत्वात् यानि विराड अवयवेशु अभिव्यक्त ऐसा लगाना विराड के अवयवों में ही समी सूक्ष्म शरीर भी अभिव्यक्त होगा और तद अभिमानी देवता भी अभिव्यक्त होंगे इसलिए क्या किया जा रहा है तो तदर्थम विराड सृष्टिम आह तो जहां पर समि सूक्ष्म शरीर तथा उसके अभिमानी देवताओं को अभिव्यक्त होना है उसकी सृष्टि पहले बताई जा रही है जिसके अंगों में अभिव्यक्ति होनी है उसकी सृष्टि तो विराट के अंगों में सूक्ष्म शरीर तथा तद देवता की अभिव्यक्ति होनी है इसलिए विराट सृष्टि आहो तो विराट की सृष्टि बताए होने से उनके अंगों की भी सृष्टि अपने आप ही हो जाएगी और वो भी यद्यपि बताई यहां पर नहीं बताई जा रही उसका अनुवाद मात्र किया जा रहा है। विराट की उत्पत्ति पहले ही बता चुके हैं ये आगे आएगा तो सो आद्य पहले ये एवं इक्षित्वा एवं इक्षित्व यानी पूर्वार्ध में जैसा बताया ऐसा इक्षण करके परमेश्वर ने क्या किया ई करता परमेश्वर लोकपाल सृष्टि श्रिष्ट, विषयक ईक्षण करता परमेश्वर को शब्द से लेना में। इसमें बाकी भूतों को भी लेने के लिए ये कहते हैं अप्रधाभ्य पंचभूतेभ्यो यानी जल की प्रधानता है जिन पंचभूतों में ऐसे पंचभूतों से अब ये भी अवेभ्य इकाउतर न टीका में। हे पूर्वम लोकोत्पत्व अंडोत्पत्ति ही उक्ता अंडम उत्पाद्य अम्ब प्रभृती लोकान असृजत भाष्येन तथा सै उत्पत्तिह अनूते इति न विरोध इति भाव ये टीकाकार कहते हैं पहले ओ, सो अभ्य एवं अप्रधानभ्य इसका अर्थ करते हुए ये कह रहे हैं कि यद्यपि लोक लोक की उत्पत्ति से पहले ही अंड की उत्पत्ति बताई गई और विराट शब्द का अर्थ ब्रह्मांड ही होता है यहां अंड शब्द से समझना ब्रह्मांड और ब्रह्मांड और विराड ये दो अलग अलग शब्द है लेकिन दोनों का अर्थ एक है जैसे अपने शरीर के लिए शरीर शब्द का भी और काय शब्द तथा देह शब्द का भी प्रयोग होता है ना तो ये काय देह शरीर पर्यावाचक है ऐसे ब्रह्मांड शब्द और विराड शब्द ये माने जाएंगे पर्याय तो इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड की उत्पत्ति उत्पत्ति आ, आ, आ, उत्पत्ति पहले बताई गई और फिर लोकों की उत्पत्ति बताई तो अंड उत्पाद अंडम उत्पाद्य अंब प्रभृतिन लोकान असृजत इतिभाष्य इस भाष्य से पहले ही पूर्वम एवं अंडोत्पत्ति उक्ता ऐसा अनु करना तो भाष्य में ये ये भाष्य का वाक्य है अंडम उत्पाद्य अम्ब प्रभृति लोकान् असृजत इतना वाक्य है भाष्य में आया हुआ द्वितीय मंत्र के और इस भाष्य वाक्य से क्या कहा गया तो कहते पूर्वम एवं अंडोत्पत्ति उक्ता तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति पहले कही गई तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति ही तो विराट की उत्पत्ति है क्योंकि ब्रह्मांड श... विराट शब्द का अर्थ ब्रह्मांड ही है तो भी आगे कहते हैं कि तथापि सा उत्पत्ति यह अनुद्यत तो उस लोक उत्पत्ति से पहले बताई गई जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है उसी का यहा पर अनुवाद किया जा रहा है किस लिए अनुवाद किया जा रहा है तो कहते लोकपाल सृष्टि अर्थम लोकपालों की सृष्टि के लिए अनुवाद किया जा रहा है इति न विरोध इसलिए विरोध नहीं यहां पर भी यदि विराड़ की उत्पत्ति विवक्षित होती तब तो विरोध हो जाता कि विराड अलग और ब्रह्मांड अलग ऐसा श्रुति मान रही है ये कहा जा सकता था लेकिन ब्रह्मांड की सृष्टि का ही विराड़ सृष्टि के रूप में अनुवाद करके विधेय है यहां पर लोकपाल सृष्टि ये यहां पर बताया गया न विरोधा इस पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं कि अंड विराजोर भेदापत्तिर न ब्रह्मांड और विराड इन दोनों के भेद की आपत्ति नहीं है अब ये इसका अवतरण है टीका में तो इति एव, एव आह ये भ्य तो आद्य ऐसा यहां पर मूल में भी एवकार है ना उस एव कार का अर्थ भाष्कार भगवान करते हैं कि ये भो अंबप्रभृति सृष्टवाभ्यर्थ एव का यह अर्थ निकलेगा कि जिन भूतों से अंब आदि लोकों को बनाया उन्हीं भूतों से ब्रह्मांड भी बना है स्थूल भूतों से ही ब्रह्मांड बना स्थूल भूतों से ही ब्रह्मांड अंतपाती लोक बने अलग नहीं है कारण भी इन दोनों का ब्रह्मांड का और लोक का एक ही है ऐसा कौन बता रहा है और वो कारण है स्थूलभूत अब आद्य एव पुरुषम समुद्रित अमूर्सयत ऐसा आया है न मूल में उस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं तो उसमें आए हुए पुरुष शब्द का अर्थ करते है पुरुषाकार पुरुषाकार जो पिंड है उस पिंड को शीर पान्यादि मंतम ने शीर हाथ आदि अवयव वाला समुदृत्य आभ्य समुपादाय का मतलब स्थूल भूतों से ऐसा एक पिंड निकाला जैसे पृथ्वी से मृत पिंड निकालता है कौन कुलाल और उससे फिर घड़ा बनाता है ऐसे ही ये ब्रह्मांड बनाने वाला जो कुलाल है परमेश्वर उस परमेश्वर ने स्थूल पंचभूतों से जिससे शिर पान्यादि अवय वाला विराट अभिव्यक्त होता है ऐसा अंश स्थूल भूतों का ग्रहण किया यानी भूत सूक्ष्म जो है उसे उसे समुद्रित यानी ग्रहण करके फिर इसको समझाने के लिए उदाहरण बताया मृत पिंडम इव कुलाल पृथ्विया तो जैसे पृथ्वी से कुलाल मिट्टी का थोड़ा सा पिंड निकाल लेता है और उसे घड़े बनाता है ऐसे स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंश को निकाला जिससे सिर पानी आदि अवयव वाला पुरुष बन सके ऐसा और फिर अमूर्छयन अमूर्छयद का अर्थ करते हैं मूर्छितवान यानी स पिंडितवान और अमूर्छयद का अर्थ हुआ मूर्छितवान मूर्छितवान का अर्थ हुआ सपिंडितवान और सपिंडितवान का अर्थ करते हैं स्वावय संयोजन स्वावय संयोजन ना पिंडितवान समपिंडितवान ऐसा करना कि अपने अलग अलग अवयवों से युक्त कर दिया आम शहत का अर्थ निकलेगा यानी सावय बना दिया स्थूल भूतों के सूक्ष्म अंशों का ग्रहण करके एक पुरुषाकार बनाया का मतलब पुरुष यानी मनुष्य मनुष्य में जैसे हस्त पादादि होते हैं ऐसे हस्तपादादि अवय आवयो वाले अवयों से युक्त उसे किया समि पुरुष को और तम वही एक प्रकार से वो ब्रह्मांड है अब टीका में थोड़ा सा एक वाक्य है उसको देखिए स्वावयो इसका अवतरण था टीका में पहले कुलालह इत्यादि का वो कर रहे हैं अन्वय बता रहे है टीकाकार जो दृष्टांत बताया था नम्रित पिंडम युव कुलालह वो समुद्रित्य के साथ अन्वय भी करना तो कुलाल पृथ्विया सकाशात् मृतपिंडम इव ऐसा अन्वय यहाँ पर अपेक्षित है तो कुलाल जैसे पृथ्वी से मृत पिंड को ग्रहण करके घट बनाता है ऐसे परमेश्वर रूपी कुलाल ने पंच स्थूल भूतों से भूत सूक्ष्म को निकाल करके समिस्थूल शरीर जिससे बन सके ऐसा व्यापार किया स्वावयो संयोजनेन का अर्थ करते हैं टीकाकार कि भूतानाम परस्पर अवय संयोजनम अतिश्लिष्ट संयोग तेन इत्य तो यद्यपि भूतों का तो एक दूसरे में स्थूल भूत है ना तो सभी स्थूल भूतों में पांचों के पांचों भूतों मिले हुए हैं ना और वे द्रव्य होने कारण संयोग होगा ही उनका पांचों भूतों का तो पहले से ही संयोग है तो यहाँ फिर अवयव संयोजन न सम्पिडित वानी क्या बता रहे हैं इसका क्या अर्थ निकलेगा जो पहले से ही संयुक्त हैं उनको संयुक्त किया ये कहना तो अनुचित है न इसलिए टीकाकार कहते हैं यहां पर स्वावय संयो, संयोजन संपिंडित वन का अर्थ करना पहले का में पांचों भूतों का संयोग यद्यपि है लेकिन वह संयोग है कैसा आ, शिथिल संयोग के भी दो अंश होते हैं एक शिथिल अवयव पड़ते हैं और एक होता है संपिंडित घनीभूत अवयव है तो भूतों कारण अवस्था में भूतों के अवयव शिथिल हैं, शिथिल अवस्था में है और जब ये ब्रह्मांड बनता है स्थूल भूतों से तो अवयवों का घनीभूत संयोग होता है वो यहाँ पर घनीभूत संयोग को बताया गया स्वावय संयोजन शब्द से इसे कह रहे हैं कि भूतानाम परस्पर अवयव संयोजनम अति अतिश्लिष्ट संयोग अतिश्लिष्ट का मतलब अत्यंत दृढ़ संयोग एक वैसा तो ऐसा ये करेंगे तब भी संयोग है पास में और बिल्कुल ऐसा ये करते हैं मुट्ठी बांध करके तो दृढ़ संयोग माना जाता है ना ऐसा दृढ़ संयोग कर दिया यही भूतों भूतों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति है कि वो स्थिति काल में छूट ही ना सके न तो बीच में वो अवयों का संयोग शिथिल हो जाएगा तो विराट पुरुष चला जाएगा ना तो विराट पुरुष बना रहे एक महाकल्प तक हिरण्य के सौ वर्ष की आयु पूरी होने तक वो वही पिंड बना रहे इसके लिए बहुत जरूरी है उसे मजबूत करना तो मजबूत कर दिया अब तम पिंडम इत्यादि भाष्य है चौथे मंत्र का चौथे मंत्र की अवतरण टीका भी है ये टीका सहित तो चौथे मंत्र की चर्चा हम लोग करते हैं कल